देवी भागवत भगवान शंकर का अखिल अखिल नारद ब्रह्मांड करने के उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंख पर फेंक दिया तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्त के साथ आनंद चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा तदनंतर वह शंख के ऊपर जा गिरा उसके गिरते ही तुरंत वह पर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए दान और शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेद धारण कर लिया उसकी किशोर अवस्था थी वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य गोपिया बी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया मुने उस समय वृंदावन में रासमंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका का विराजमान थी वहां पहुंचते ही ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों झुका कर प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया तदनंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट गया शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थ में माना जाता है उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है जहाँ कहीं भी संख ध्वनि होती है वही लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है शंख साक्षात भगवान श्रीहरि का अधिष्ठान है जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्रीहरी भगवती लक्ष्मी से सदा निवास करते हैं अमंगल दूर से ही भाग जाता है उधर शिव भी शंखचूर्ण को मारकर अपने लोकलों लोक को पधार गए उनके मन में अपार हर्ष था वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गढ़ों से चले गए उनका राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही स्वर्ग में देवधुन्दुभियाँ बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई देवताओं और मुनि गणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की